नोशो टॉक काहे होत अधीर नंबर सिक्सटीन पहला प्रश्न में निपट अज्ञानी जब भी आंख बंद की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 दो कदम ही हैं परमात्मा और तुम्हारे बीच पहला कदम कि मैं अज्ञानी हूं और दूसरा कदम कि मैं हूं ही नहीं बस ये दो ही कदम हैं। और मंदिर आ गया तीसरा तो कोई कदम ही नहीं फिर दोहरा दूं। पहला कदम कि मैं अज्ञानी हूं इस बात की स्वीकृति में ही अहंकार के प्राण तो निकलने लगे क्योंकि अहंकार दावेदार हैं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 उसने कहा मेरे बेटे के कारण क्योंकि वो सुन ले तो उसकी जिंदगी नष्ट हो जाए मुझे पता है कि पानी खींचने के नए यंत्र आविष्कृत हो गए अब हमें बैलों की तरह जुतने की जरूरत नहीं तो उस कंफ्यूस के मानने वाले ने कहा कि फिर तुम कैसे पागल हो फिर क्यों मेहनत कर रहे हो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 छेडूं सडज स्नेह का साजन ऋषभ बने मेरा प्रिय भाजन बस स्वर ही हों आधार मीत मन बसिया मैं गाऊं तेरे गीत मीत रंग रसिया केश राशि गांधार सुसज्जित मध्यम कर मध्यस्थ मिलनहित उड़ आऊं तेरे द्वार मीत मन बसिया मैं गाऊं तेरे गीत मीत रंग रसिया पंचम पिक कुजन है मेरा धैवत धवल हास है तेरा सब सपने हो साकार मीतमन बसिया मैं गाऊं तेरे गीत मीत रंग रसिया छेड़ू निषाद हरलू विषाद कर संगम सरगम का निनाद हे स्वर का यह संसार मीतमन बसिया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 मैं छेडूं तन के तार मीतमन बसिया मैं गाऊं तेरे गीत मीतरंग रसिया ताथे ताथे तत्त थे थे नूपर बांध नचूनित नई नई अब लोक लाजदी डार मीतमन बसिया मैं गाऊं तेरे गीत मित रंग रसिया नाचो गाओ अंधेरे में ही सही महाअंधकार में ही सही और तुम्हारे गीत दिए बन जाएंगे और तुम्हारे नृत्य रोशनी को निकट लाने लगेंगे धैर्य रखो और धन्यवाद दो धन्यवाद देने को ही मैं नाचना कह रहा हूं और कैसे धन्यवाद दोगे कोई शिष्टाचार थोड़ी है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 थे थे नु पर बांध नचूनित नई नई अब लोक लाजदी डार मीतमन बसिया मैं गाऊं तेरे गीत मीत रंग रसिया गाओ नाचो गुनगुनाओ आज अंधेरा है कल यही अंधेरा रोशनी बनेगा आज रात है इसी रात से सुबह का जन्म होगा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 कि आप जागरूक महाप्रज्ञावान और इससे बेहतर कविताएं तो मैं लिखता हूं रिंझाई ने कहा तुम बेहतर कविताएं लिखते होगे जरूर लिखते होगे पूरे चांद की रात थी और दोनों रिंझाई की बगिया में बैठ के बात कर रहे थे रिंझाई ने कहा एक काम करो मेरे साथ आओ उसे उठा के ले गया बगी में ही छोटी सी झील थी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 जिनका सारी दुनिया में सम्मान हुआ खुद रविन्द्रनाथ लेकिन प्रसन्न नहीं क्योंकि रविन्द्रनाथ कहते मैं कुछ गाना चाहता था जो अन रह गया है और गीतों में कुछ धुन आई कुछ झलकी बात लेकिन वह नहीं उतार पाया जो उतारना चाहता था रविन्द्रनाथ में ऋषि की थोड़ी सी झलक झलक ही कहता हूं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 ज्यादातर तो तुकबंध हैं उन तुकबंदों को यहां आने से क्या आसार? और जो कवि हैं उनमें एक अहमन्यता जगती कि हम तो पाही इसलिए क्यों जाएं कहीं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 तो काम में क्या करूंगा फकीरने का काम ऐसा देंगे जो तू कर सकता है बड़ा सरल काम रोज सुबह छह बजे मंदिर का दिया बुझा दिया कर और रोज शाम छह बजे जला दिया कर इसका तुझे एक रुपया मिलेगा उसने कहा ये काम सरल है मैं मंदिर में पड़े ही रहता हूं शाम जला दूंगा छह बजे सुबह छह बजे बुझा दूंगा और एक रुपया मिलेगा रोज युवक राजी हो गए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 मैं तो सोचता था उल्टी हालत हो जाएगी उसने कहा कि नहीं इसको फिक्र में डाल दिया अब इसको एक चिंता बनी रहती कि 6 बजे के नहीं ये बार बार लोगों से पूछता भाई कितने बजे 6 तो नहीं बज गए रात भी चैन से सो नहीं पाता दो चार दफा वो उठाता है कि 6 तो नहीं बज गए वो दिया बुझाना शाम 6 बजे ठीक दिया जलाना इसकी पुरानी मस्ती चली गई इसको मैंने चिंता दे दी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 कल जो बीत गया बीत गया कल जो आया नहीं नहीं आया और कभी आएगा भी नहीं जो आता है वह सदा आज बस आज में जियो तुम कहते हो पूज दद्दा जी का आनंद स्नेह मुझ पे बरसता था वह हो गया बीता कल भूलो अतीत को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 वह अमृत वह शाश्वत है और काल से बने हैं कल साधारणता हम समझते हैं कि समय के तीन पहलू हैं कल आज और आने वाला कल नहीं समय के केवल दो पहलू हैं बीता कल और आने वाला कल आज समय का हिस्सा नहीं अभी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 महाअलाल इकट्ठे हो गए मैं क्या करूं मनोवैज्ञानिक ने कहा ये सूत्र हरेक की टेबल पर टांग दो काल करे सो आजकर्ष आज करे सो अब पल में पर्ले होएगी बहुरी करोगे कब जच्ची बात नसरुद्दीन को उसने कहा ये ठीक है बनवा के सुंदर तख्तियां हरेक कमरे में हर एक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 क्योंकि शरीर में फ्रैक्चर ही फ्रैक्चर हो गए क्या कमाल का सूत्र दिया आपने मनोविज्ञानिक तो बहुत हैरान हुआ भागा देखा तो पट्टियां ही पट्टियां बंधी नसुर पर पलस्तर चढ़ा है पैर पर हाथ पर खोपड़ी पर पूछा यह हुआ क्या ये दुर्गति कैसे हुई उसने कहा तुम्हारे सूत्र की कृपा अभी उठ नहीं सकता नहीं तो वो मजा चखा क्योंकि जैसे मैंने ये तख्ती टांगी उपद्रव हो गया वो जो खजांची था वो सारी तिजोरी लेकर नजारत हो गए और एक चिट लिख के छोड़ गया कि जिंदगी भर से सोच रहा था कि कब तिजोरी लेकर नजारत हो जाऊंगा आपने क्या सूत्र टांगा कि मैंने सोचा बात तो बिल्कुल सच है पल में पल होएगी, बहूर करेगा कब सो मैं तो जाता हूं जयराम जी की